गीता तत्वचिंतन पदम गच्छन तमय कर्मयोग से मोक्ष कैसे यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कर्मयोग से सीधे मोक्ष कैसे मिल सकता है कहा गया ऋतय ज्ञानात् न मुक्ति ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती मोक्ष जब ज्ञान का फल है तो वह कर्म के फल के रूप में कैसे प्राप्त हो सकता है कर्मयोग से मुक्ति तक जाने का क्रम तो यह है कि कर्मयोग से चित्त शुद्धि होती है ऐसे शुद्ध चित्त से ज्ञान निष्ठा के धारण की क्षमता आती है तब ज्ञान निष्ठा उपजती है और उससे ज्ञान आता है तब कहीं उस ज्ञान से मोक्ष पद प्राप्त होता है पर यहाँ तो कह दिया कि कर्मयोग से सीधे वह मोक्षरूप अनामय पद प्राप्त होता है यह कैसे इसके उत्तर में कहा जाता है कि यहाँ पर मनुष्य शब्द से ज्ञान का आविर्भाव ही सूचित हुआ है मनुष्य वह है जिसने मन और इंद्रियों पर अधिकार करने के फलस्वरूप जीवन में ज्ञान का ज्ञान ज्या, ज्ञान की प्रतिष्ठा की है फलस्वरूप वह जन्म रूप बंधन को अच्छी तरह काट लेता है जन्म बंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्ति की अवस्था सूचित करता है वह ज्ञान की ही अवस्था है और जो इस प्रकार जीवन मुक्त हो गया वह शरीर पात के बाद अनामय पद को प्राप्त कर लेगा अनामय पद कर्म का फल नहीं एक दूसरी शंका उपस्थित की जा सकती है जैसे यहाँ बताया कि फल त्याग रूप कर्म योग के द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है अब कर्म से जो भी फल प्राप्त होता है वह कर्म के ही समान नाशवान है तो क्या यह जो अनामय पद रूप फल मिला उसका भी नाश नहीं हो जाएगा इसका समाधान यो दिया जाता है कि अनामय पद किसी क्रिया का परिणाम नहीं है वह तो सदैव से है जो क्रिया का परिणाम होता है उसका नाश अवश्य होता है पर जो शाश्वत है उसे क्रिया केवल अनावरित करती है पैदा नहीं अज्ञान के कारण यह जन्म मरण रूप बंधन या आवरण इस अनामय पद को ढके हुए हैं जब कर्मयोग फल त्याग और मनीषा के द्वारा व्यक्ति अपने अज्ञान रूपी मल को पोछता है तो यह ढका हुआ अनामय पद अनावरित हो जाता है जैसे एक दर्पण को लें जो धूप से ढक गया है पोछना रूपी क्रिया दर्पण को उत्पन्न नहीं करती बल्कि दर्पण के धूल रूप आवरण को हटा भर देती है और जो दर्पण पहले से है वह प्रकट हो जाता है इसी प्रकार अनामय पद कर्मयोग से उपजता नहीं अपितु अप्रकट से प्रकट हो जाता है अत उसके नाश का प्रसंग किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता जन्मबंध विनिर्मुक्त के दो अर्थ जन्मबंध विनिर्मुक्त का अर्थ जन्म के बंधन से मुक्त भी किया जा सकता है और जन्म रूप बंधन से मुक्त भी जन्म एक बंधन ही है और इस बंधन का नाश होने पर ही अनामय पद प्राप्त होता है पद शब्द का अर्थ होता है वह जो अंत में प्राप्त किया जाए पद्यते इति पदम वह कोई भौतिक या भौगोलिक स्थान विशेष नहीं है वह तो एक अवस्था है आचार्य शंकर पद को आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं वे इस श्लोक पर भाष्य करते हुए लिखते हैं पदम परमम विष्णु मोक्षाख्यम अर्थात विष्णु के मोक्ष नामक परम अवस्था को पद कहते हैं सांसारिक सुख हेय है अंत में एक प्रश्न और उठाया जा सकता है कि जन्म बंधन को काटने की क्या आवश्यकता है क्या इसी जन्म में हमें सुख आदि नहीं मिल सकता फिर अनामय पद यानी दुख रहित पद पाने के लिए इस जीवन के सुखों के बहिष्कार करने का क्या मतलब इसका उत्तर यह है कि जीवन में सुख तो है पर आभास के रूप में है यथार्थ में नहीं यहाँ आमय पीड़ा ही अधिक है जो संसार के दुख में भी सुख देते हैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है यहाँ तो उनके संबंध में विचार किया जा रहा है जो साधक हैं और जो संसार से में प्राप्त होने वाले सुखों से अतृप्त हैं जो अभाव में पला है उसके लिए प्राचुर्य काम में हो सकता है पर जो प्राचुर्य में रहकर आमय का अनुभव कर रहा है उसकी समस्या तो यह अनामय पद ही दूर कर सकता है